सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवा सहकार रेडियो के श्रोताओं को सुनील का नमस्कार कहानियों का कारवा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विश्व प्रसिद्ध कहानीकार ंतोन चेखव की कहानी दुख इसका हिंदी अनुवाद किया है सुशांत सुप्रिया ने और इसे हमने लिया है यूनाइटिंग वर्किंग क्लास के ब्लॉग से तो सुनिए यह कहानी शाम के धुंधलके का समय है सड़क के खंभों की रोशनी के चारों ओर बर्फ की एक गीली और मोटी परत धीरे धीरे फैलती जा रही है बर्फबारी के कारण कोचवान योनापुतावो किसी सफेद प्रेत सा दिखने लगा है आदमी की देह जितनी भी मुड़कर एक हो सकती है उतनी उसने कर रखी है वो अपनी घोड़ा गाड़ी पर चुपचाप बिना हिले डुले बैठा हुआ है बर्फ से ढका हुआ उसका छोटा सा घोड़ा भी अब पूरी तरह सफेद दिख रहा था वो भी बिना हिले डुले खड़ा है उसकी स्थिरता दुबली पतली काया और लकड़ी की तरह तनी सीधी टांगे ऐसा आभास दिला रही हैं, जैसे वो कोई सस्ता सा मरियल घोड़ा हो योना और उसका छोटा सा घोड़ा दोनों ही बहुत देर से अपनी जगह से नहीं हिले हैं वे खाने के लिए समय से पहले ही अपने बाड़े से निकल आए थे पर अभी तक उन्हें कोई सवारी नहीं मिली है ओ गाड़ी वाले विबोर्ग चलोगे क्या यो ना अचानक सुनता है विबोर्ग हड़बड़ाहट में वो अपनी जगह से उछल जाता है अपनी आंखों पर जमा हो रही बर्फ के बीच से वो धूसर रंग के कोट में एक अफसर को देखता है जिसके सिर पर उसकी टोपी चमक रही है विबोर्ग अफसर एक बार फिर कहता है अरे सो रहे हो क्या मुझे विभोग जाना है चलने की तैयारी में योना घोड़े की लगाम खींचता है घोड़े के गर्दन और पीठ पर पड़ी बर्फ की परतें नीचे गिर जाती हैं। अब सर पीछे बैठ जाता है कोचवान घोड़े को पुचकारते हुए उसे आगे बढ़ने का आदेश देता है घोड़ा पहले अपनी गर्दन सीधी करता है फिर लकड़ी की तरह सख्त दिख रही अपनी टांगों को मोड़ता है और अंत में अपनी अनिश्चयी शैली में आगे बढ़ना शुरू कर देता है योना ज्यो ही घोड़ा गाड़ी से आगे बढ़ता है अंधेरे में आ जा रही भीड़ में से उसे सुनाई देता है अबे क्या कर रहा है जानवर कहीं का इसे कहां ले जा रहा है मूर्ख दाएं तुम्हें तो गाड़ी चलाना ही नहीं आता दाहिनी ओर रहो पीछे बैठा अफसर गुस्से से चीखता है फिर रुककर थोड़े संयत स्वर में वो कहता है कितने बदमाश है सबके सब और मजाक करने की कोशिश करते हुए आगे बोलता है लगता है सबने कसम खा ली है कि या तो तुम्हें धकेलना है या फिर तुम्हारे घोड़े के नीचे आकर ही दम लेना है कोचवान योना मुड़कर अफसर की ओर देखता है उसके होंठ जरा सा हिलते हैं शायद वो कुछ कहना चाहता है क्या कहना चाहते हो तुम हम्म अफसर उससे पूछता है योना जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आता है और कोशिश करके फटी आवाज में कहता है मेरा इकलौता बेटा बारिन इस हफ्ते गुजर गया साहब अच्छा मर गया वो योना अपनी सवारी की ओर पूरी तरह मुड़कर बोलता है क्या हूँ साहब डॉक्टर तो कह रहे थे सिर्फ तेज बुखार था बेचारा तीन दिन तक अस्पताल में पड़ा तड़पता रहा और फिर हमें छोड़कर चला गया भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है अरे शैतान की औलाद ठीक से मोड़ अंधेरे में कोई चिल्लाया अबे ओ बुड्ढे तेरी कल क्या घास चरने गई है अपनी आंखों से काम क्यों नहीं लेता जरा तेज चलाओ घोड़ा और तेज अफसर चीखा नहीं तो हम कल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे जरा और तेज कोचवान एक बार फिर अपनी गर्दन ठीक करता है सीधा होकर बैठता है और रुखाई से अपना चाबुक चलाता है बीच बीच में वो कई बार पीछे मुड़कर अपनी सवारी की तरफ देखता है लेकिन उस अफसर ने अब तक अपनी आंखें बंद कर ली हैं साफ लग रहा है कि वो इस समय कुछ भी सुनना नहीं चाहता अफसर को विबोर्ग पहुंचकर योना शराब खाने के पास गाड़ी खड़ी कर देता है और एक बार फिर उकड़ू होकर सीट पर दबक जाता है दो घंटे बीत जाते हैं तभी फुटपाथ पर पतले रबड़ के जूतों के घिसने की चू चू चींची आवाज के साथ तीन लड़के झगड़ते हुए वहां आ जाते हैं उनके शोरों में से दो लंबे और दुबले पतले हैं बल्कि तीसरा थोड़ा सा कुबड़ा और नाटा है ओ गाड़ी वाले पुलिस ब्रेक चलोगे क्या कुबड़ा लड़का करकश स्वर में पूछता है हम तुम्हें भी इसको फेंक देंगे योना घोड़े के लगाम खींचकर उसे आवाज लगाता है जो चलने का निर्देश है हालांकि इतनी दूरी के लिए बीस कोपेक ठीक भाड़ा नहीं है पर एक रूबल हो या पांच कोपेक हो उसे अब कोई एतराज नहीं उसके लिए अब सब एक ही हैं तीनों किशोर सीट पर एक साथ बैठने के लिए आपस में काफी गाली गलौज और धक्कम धक्का करते हैं बहुत सारी बहस और बदमिजाजी के बाद अंत में वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कुबड़े लड़के को खड़ा रहना चाहिए क्योंकि वही सबसे ठिगना है ठीक है अब तेज चलाओ कुबड़ा लड़का नाक से बोलता है वो अपनी जगह ले लेता है जिससे उसकी सांस योना के गर्दन पर पड़ती है तुम्हारी ऐसी की तैसी क्या सारे रास्ते तुम इसी ढेंचू रफ्तार से चलोगे है क्यों ना तुम्हारी गर्दन दर्द के मारे मेरा तो सिर फटा जा रहा है उनमें से एक लंबा लड़का कहता है कल रात दोक माँ के यहां मैंने और वास्का ने कोयांग की पूरी चार बोतलें चढ़ा दी मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो तुम एक दुष्ट व्यक्ति की तरह झूठे हो दूसरा लंबा लड़का गुस्से में बोला भगवान का मैं सच गया हूं हां हां क्यों नहीं तुम्हारी बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी इसमें कि सुई की नोक में से ऊंट निकल सकता है <laughs> आप सब कितने मजाकिया हैं योना न खी निपोर कर बोलता है अरे बाहर में जाओ तुम कुबड़ा क्रुद्ध हो जाता है उड़ाऊ तुम हमें कब तक पहुंचाओगे चलाने का एक कौन सा तरीका है कभी चाबुक का इस्तेमाल भी कर लिया करो जरा जोर से चाबुक चलाओ मिया तुम आदमी हो या आदमी की दम? योना यू तो लोगों को देख रहा है पर धीरे धीरे अकेलेपन का एक तीव्र एहसास चला जा रहा है कुबड़ा फिर से गालियां पकने लगा लंबे लड़के ने किसी लड़की नादेजा पेत्रोपना के बारे में बात करनी शुरू कर दी योना उसकी ओर कई बार देखता है वो किसी क्षणिक चुप्पी की प्रतीक्षा के बाद मुड़कर बुदबुदाता है मेरा बेटा इस हफ्ते गुजर गया सबको एक न एक दिन मरना है कुबड़े ने ठंडी सांस ली और खांसी के एक दौरे के बाद होंड पहुंचे अरे जरा जल्दी चलाओ खूब तेज दोस्तों मैं इस धीमी रफ्तार पर चलने को तैयार नहीं आखिर इस तरह ये हम सबको कब तक पहुंचाएगा अरे अपने इस घोड़े की गर्दन थोड़ी गुदगुदाओ सुन लिया वुड्डे ओ नरक के कीड़े मैं तुम्हारी गर्दन की हड्डियां तोड़ दूंगा अगर तुम जैसों की खुशामद करते रहो तो हमें पैदल चलना पड़ जाएगा सुन रहे हो ना बुढ़ऊ सुअर की औलाद तुम पर कुछ असर पड़ रहा है या नहीं योना इन शाब्दिक प्रहारों को सुन तो रहा है पर महसूस नहीं कर रहा वो है, है, है करके हंसता है आप साहब लोग हैं जवान हैं भगवान आपका भला करे बुढ़ऊ क्या तुम शादीशुदा हो उनमें से एक लंबा लड़का पूछता है मैं आप लोग बहुत मजाकिया है अब बस मेरी बीवी ही है वो अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी है आप समझ गए ना मेरी बात मौत बहुत दूर नहीं है मेरा बेटा मर चुका है और मैं जिंदा हूं कैसी अजीब बात है ये मौत गलत दरवाजे पर पहुंच गई मेरे पास आने की बजाय वो मेरे बेटे के पास चली गई यो पीछे मुड़कर बताना चाहता है कि उसका बेटा कैसे मर गया पर उसी समय कुबड़ा एक लंबी सांस खींच कर कहता है शुक्र है खुदा का आखिर मेरे साथियों को पहुंचा ही दिया और योना उन सब को अंधेरे फाटक के पास धीरे धीरे गायब होते देखता है एक बार फिर वह खुद को बेहद अकेला महसूस करता है सन्नाटे से घिरा हुआ उसका दुख जो थोड़ी देर के लिए कम हो गया था फिर लौट आता है और इस बार और भी ताकत से उसके हृदय को चीर देता है बेहद बेचैन होकर उस सड़क की भीड़ को देखता है गोया ऐसा कोई आदमी तलाश कर रहा हो जो उसकी बात सुने पर भीड़ उसकी मुसीबत की ओर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाती है उसका दुख असीम है यदि उसका हृदय फट जाए और उसका दुख बाहर निकल जाए तो वो मानो सारी पृथ्वी को भर देगा लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं देखता योना को टाट ला एक कुली दिखता है वो उससे बात करने की सोचता है आ, वक्त क्या हुआ है भाई वो कुली से पूछता है नौ से ज्यादा बच चुके हैं तुम यहां किसका इंतजार कर रहे हो अब कोई फायदा नहीं लौट जाओ योना कुछ देर तक आगे बढ़ता रहता है फिर उकड़ू हालत में अपने गम में डूब जाता है वो समझ जाता है कि मदद के लिए लोगों की ओर देखना बेकार है अब वो स्थिति को और नहीं सह पाता और अस्तबल के बारे में सोचता है उसका घोड़ा मानो सब कुछ समझकर की चाल से से से चलने लगता है। लगभग घंटे बाद योना एक बहुत बड़े समझ से, से के पास बैठा हुआ है स्टोव के आसपास जमीन और बेंचों पर बहुत से लोग खराटे ले रहे हैं हवा दमघोटू गर्मी से भरी है योना सोए हुए लोगों की ओर देखता है खुद को खुजलाता है उसे अफसोस होता है कि वो इतनी जल्दी क्यों चला आया आज तो मैं घोड़े के चारे के लिए भी नहीं कमा पाया वो सोचता है एक युवा कोचवन एक कोने में थोड़ा उठकर बैठ जाता है और आधी नींद में बड़बड़ाता है फिर वो पानी की बाल्टी की तरफ पड़ता है क्या तुम्हें तो पानी चाहिए योना उससे पूछता है ये भी कोई पूछने की बात है अरे नहीं दोस्त तुम्हारी सेहत बनी रहे लेकिन क्या तुम जानते हो कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा तुमने सुना क्या इसी हफ्ते अस्पताल में बड़ी लंबी कहानी है योना अपने कहे का असर देखना चाहता है पर वो कुछ नहीं देख पाता उस युवक ने अपना चेहरा छिपा लिया है और दोबारा गहरी नींद में चला गया बूढ़ा एक लंबी सांस लेकर अपना सर खुजलाता है उसके बेटे को मरे एक हफ्ता हो गया लेकिन इस बारे में वो किसी से भी ठीक से बात नहीं कर पाया है बहुत धीरे धीरे और बड़े ध्यान से ही यह सब बताया जा सकता है कि कैसे उसका बेटा बीमार पड़ा कैसे उसने दुख भोगा मरने से पहले उसने क्या कहा और कैसे उसने दम तोड़ दिया दफ्न के वक्त की एक एक बात बतानी भी जरूरी है और यह भी कि उसने कैसे अस्पताल जाकर बेटे के कपड़े लिए उस समय उसकी बेटी अनिसिया गांव में ही थी उसके बारे में बताना भी जरूरी है उसके पास बताने के लिए इतना कुछ है सुनने वाला जरूर एक लंबी सांस लेगा और उससे सहानुभूति जताएगा औरतों से बात करना भी अच्छा है हालांकि वो बेवकूफ़ होती हैं उन्हें रुला देने के लिए तो भावुकता भरे दो शब्द ही काफी होते हैं चलू जरा अपने घोड़े को देख लो सोने के लिए तो हमेशा वक्त रहेगा उसकी क्या परवाह वो अपना कोट पहनकर अस्तबल में अपने घोड़े के पास जाता है साथ ही वह अनाज सुखी घास और मौसम के बारे में सोचता है अपने बेटे के बारे में अकेले सोचने की हिम्मत वो जुटा नहीं पाता है क्या तुम डट खा रहे हो योना अपने घोड़े से पूछता है घोड़े की चमकती आंखें देखकर कहता है ठीक है जमकर खाओ हालांकि हम आज अपना अनाज नहीं कमा सके पर कोई बात नहीं हम सूखी घास खा सकते हैं और हां यह सच है अब मैं गाड़ी चलाने के लिए बुढ़ा हो गया हूं मेरा बेटा चला सकता था कितना शानदार कुछवान था मेरा बेटा काश काश कि वो जीवित होता एक पल के लिए यो चुप हो जाता है फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहता है हाँ हाँ मेरे पुराने प्यारे दोस्त यही सच है कुछ जी आयोनि अब नहीं रहा वो हमें जीने के लिए छोड़कर चला गया सोचो तो जरा तुम्हारा एक बछड़ा हो तुम उसकी मां हो और अचानक वो बछड़ा तुम्हें अपने बाद जीने के लिए छोड़कर चल बसे कितना दुख पहुंचेगा तुम्हें है ना उसका छोटा सा घोड़ा अपने मालिक के हाथ पर सांस लेता है उसकी बात सुनता है और उसके हाथ को चाटता है अपने दुख के बोझ से दबा हुआ योना उस छोटे से घोड़े को अपनी सारी कहानी सुनाता जाता है तो श्रोताओं सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे अंतोन चेख की कहानी दुख कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें कार्यक्रम के बारे में आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर कार्यक्रम पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आप व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के साथ लगातार हमारे कार्यक्रम पाना चाहते हैं तो नाइन पर अपने व्हाट्सएप अकाउंट से अपना नाम और जिला लिख भेजें सहकार रेडियो के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकार रेडियो डॉट तो कहानियों का कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहेगा फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनील को नमस्कार सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवा